प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला संत तथा सत्संग जिज्ञासा साधु के लिए शास्त्र विचार से क्या लाभ है केवल भजन ही क्यों न करें समाधान जब हम कई वर्ष पूर्व उत्तर काशी में अध्ययन करते थे उस समय वहां भी कुछ नए महात्मा ऐसे प्रश्न किया करते थे तब वहां के पुराने महात्मा समझाते कि देखो शास्त्र विचार में यदि मन लग जाए तो इस युग की सबसे बड़ी समाधि समझना चाहिए व्यक्ति यदि ठीक से शास्त्र विचार करता है तो मन की बहिर्मुक्ता समाप्त हो जाती है स्फोट का विचार करो वर्ण का विचार करो कोषों का विचार करो इसमें लगे रहने से बहिर्मुखता का मौका नहीं मिलता अंतर अंतर्मुखता बढ़ती है साथ ही बुद्धि भी सूक्ष्म होती जाती है शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा का ज्ञान सूक्ष्म बुद्धि से ही होता है विचार करते करते जब किसी गंभीर शब्द का अर्थ समझ में आ जाता है तो बड़ा आनंद मिलता है साधु को भजन तो करना ही है पर शास्त्र विचार भी भजन ही है जिज्ञासा किसी संत ने कहा है गुरु गुरुपित मात बंधु कोई नहीं। इसका तात्पर्य क्या है समाधान तात्पर्य यही है कि ये सारे संबंध व्यवहारिक है, है पारमार्थिक नहीं है पिछले जन्म के न पिता याद हैं न माता न बंधु इसलिए जो आज हैं ये भी याद नहीं रहेंगे जब तक शरीर है तभी तक यह संबंध का व्यवहार रहता है परंतु परमेश्वर से आपका संबंध नित्य है पिछले जन्म में जो परमेश्वर आपका श्वास चला रहा था वही इस जन्म में श्वास चला रहा है जिसने पिछले जन्म में आपको आँख कान नाक दिए उसी ने इस जन्म में दिए हैं इसलिए परमेश्वर से आपका संबंध नित्य है और माता पिता से व्यवहारिक अतः परमेश्वर ही हमारा मुख्य संबंधी है तुलसीदास तो जी ने भी कहा है जाके प्रिय न राम वै दे तजिये ता कोटि बैरी यद्यपि परम शनेही इन्हें पत्रिका व्यवहार में जो स्नेह का संबंध है वह यदि परमार्थ में बाधक है और तुम परमार्थ के पथिक हो तो इन संबंधों को छोड़ सकते हो उसी के लिए यह पंक्ति संत ने कही है गुरुपित मात बंध कोई नाहीं पर जिसका लक्ष्य परमार्श नहीं है उसे उन संबंधों को छोड़ने का अधिकार नहीं है उसे तो अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा जिज्ञासा कथा प्रवचनों में सुना है कि मुक्ति भक्ति की दासी है वह भक्ति के घर पानी भरती है क्या यह बात ठीक है समाधान बहुत अच्छा सुना है आपने पर उन लोगों की पानी भरने वाली मुक्ति अलग है और शांकर वेदांत की मुक्ति अलग है दो लोगों का नाम देवदत्त हो और उनमें से एक चोरी करे तो क्या दूसरे को पकड़ा जाएगा इसी प्रकार ऐसी जगह जो पानी भरती है उस मुक्ति को पकड़ा जाएगा वेदांत प्रतिपादित की मुक्ति को नहीं वेदांत की मुक्ति किसी के यहाँ पानी नहीं भरती वह तो अंतिम पुरुषार्थ है जिज्ञासा आपके सत्संग में सुना कि पुराने महात्मा जब शास्त्रों का अध्ययन कराते थे तो उनके एक एक शब्द पर बहुत विचार करते थे दूसरे ओर आप यह भी कहते हैं कि शास्त्रों के शब्दों में न उलझ तात्पर्य पर ध्यान देना चाहिए कृपया इस विरोधाभास का समाधान करें समाधान शब्दों का जो विचार है वह अध्ययन का विषय है उसका संबंध परोक्ष ज्ञान से है वहाँ जब पंक्तियों पर विचार किया जाता है तो उसमें जो शब्द आते हैं उनका अर्थ ठीक से समझना ही पड़ेगा तभी पंक्तियों का वास्तविक अर्थ दिमाग में बैठ पाएगा उस अध्ययन का परोक्ष ज्ञान से संबंध है सीधे साक्षात्कार से नहीं शास्त्र जो अर्थ बताना चाहता है उसका ज्ञान हमको ठीक ढंग से हो इसके लिए इस प्रकार का विचार भी आवश्यक है हमने जो कहा था उसका तात्पर्य है कि पहले के विद्वान खूब मनन करके शास्त्र को पक्का करके तभी पढ़ाते थे वे लोग परस्पर बहुत विचार करते थे उनमें शास्त्र उपस्थिति शास्त्रों की स्मृति बहुत अद्भुत रहती थी और प्रत्येक बात को बड़े विस्तार से मनोयोग से पढ़ाते थे विद्यार्थी के चित्त में शास्त्र को उपस्थित कर ही देते थे जहाँ हमने कहा शास्त्रों के शब्दों में नहीं उलझना चाहिए तो उसका संबंध अनुभूति अपरोक्ष ज्ञान से है आपने गुरुमुख से अच्छी प्रकार वेदांत श्रवण करके पद पदार्थ का ज्ञान पक्का कर लिया इसके बाद जो तत्व वहां बताया गया उसका मनन निजिज्ञासन आपका कर्तव्य है यदि तब भी शब्दों में उलझे रहे तो तत्वानुभूति नहीं होगी साधक जो वेदांत श्रवण करता है उसका लक्ष्य तो अनुभूति ही है इसी दृष्टि से हमने यह बात कही थी जहाँ पठन पाठन का प्रसंग होगा वहाँ तो शब्दों पर विचार आवश्यक है ही इसलिए दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है